साम दीय तलवकार शाखा की उपनिषद के तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा पृष्ठ ब्रह्म का स्त्रोत्र सेोत्र इत्यादि से श्रोत्रादि के अधिष्ठान के रूप में आचार्य ने वर्णन किया श्रोत्रादि के अध्यासिष्ठानत् को ब्रह्म में सुनकर के शिष्य के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ रज्ज्वादि अध्यास अधिष्ठान होने से जैसे इंद्रिय गोचर हैं विषय है ऐसे भ्रांति से शिष्य को यह लगा कि का व्याप्य है इंद्रिय में इंद्रिय ग्राह्यत्व की व्याप्ति अधिष्ठानत् धर्म में है ऐसा भ्रांत्यात्मक निश्चय व्याप्य व्यापक भाव का हुआ शिष्य को और इसलिए शंका हुई कि व्याप्य धर्म अधिष्ठानत्व ब्रह्म में देख करके उसके व्यापक इंद्रिय ग्राह्यत्व की और शिष्य ने अनुमान किया ब्रह्म विषय जान इंद्रिय्यधिष्ठान रज्ज्वादिवत ये दृष्टान ये शिष्य कानुमा आचार्य न तत्र चक्षति न वगछति इत्यादि से ब्रह्मपक्ष में इंद्रिय शिष्य के अन्मस्थ साध्याव को बता रहे हैं पक्ष में तो आचार्य ने अनुमान किया ब्रह्म न विषय श्रोत्रादिग्रा्य तत्स्वूप तद्वत ऐसा एक अनुमान है तत्र तत्र न यथा अग्न्या अग्न तो अग्नि में दहाकत्व है अपने से भिन्न दाह्य काष्टादि का अग्नि का दहन रूप व्यापार अप, अपने स्वरूप को विषय नहीं बना था बनाता है दाह्य नहीं बनाता है अपितु अग्नि से अलग जो काष्ठादि है उसे अपने दहन रूप व्यापार का विषय यानी दाह्य बनाता है वैसे श्रोत्रादि का व्यापार अपने स्वरूप को विषय नहीं बनाएगा चक्षुरादि इंद्रियों का विषय स्वयं चक्षुरादि नहीं बनेंगे स्वरूप होने से जैसे ऐसे ही ये सब चक्षुरादि इंद्रियां, जिसमें अध्यस्त हैं ब्रह्म में वह ब्रह्म चक्षुरादि का अधिष्ठान होने से वास्तविक स्वरूप होगा तो चक्षुरादि के दो स्वरूप हैं जो चक्षुरादि स्वरूप है वह विवर्त स्वरूप है और ब्रह्म वास्तविक स्वरूप है और ये दोनों भी स्वरूप चक्षुरादि के ग्राह्य नहीं होंगे चक्षुरादि भी चक्षरादि ग्राह्य नहीं होंगे और उनका जो पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म वह भी ग्राह्य नहीं होगा चक्षुरादि से ब्रह्म है उनका पारमार्थिक स्वरूप वो है पक्ष उसे शिष्य बताना चाहता है इंद्रिय ग्राह्य रजवादि के तरह आचार्य ने कहा न तत्र त्र तत्र ते ब्रह्मणि चक्षु न चक्षु इंद्रिय विषयता नहीं है वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनेगा ब्रह्मा का मतलब चक्षु ग्राह्यता नहीं है चु चक्षुषे उपलक्षित बाह्य ज्ञानेंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है और न तत्र तछति इससे बताया जा रहा है वाघ इंद्रिय से उपलक्षित बाह्य कर्मेन्द्रिय अविषयता है ब्रह्म में विषयता नहीं है तो बाह्य इंद्रिय अविषय होने पर भी अंतक करण ग्राह्य होगा इस प्रकार की शंका का भी व्यावर्तन करते हुए कहा नो मनो का मतलब तत्व ब्रह्मणी मनो न गचती मन का भी प्रवेश नहीं है यानी मन का भी अविषय है तो ये इंद्रिया है बाह्य और अंतर्भे से दो प्रकार की और उभयविध इंद्रिय गोचरत्व का निषेध तृतीय कंडिका के पूर्वार्ध में हुआ न तुर गी न वगछति नो मन इसे का मतलब ये प्रतिज्ञा हुई आचार्य के अनुमान की ब्रह्म इंद्रिय अग्राह्य ब्रह्म में इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है हेतु होगा अने इंद्रिय स्वरूपत्वाद और तदवत यानी इंद्रियवत तो जैसे स्वयं इंद्रिया इंद्रियों का विवर्त स्वरूप होने से इंद्रियों का अविशय है इंद्रिया ऐसे ब्रह्म भी इंद्रियों का अविशय होगा इंद्रियों की तरह ही वह भी ब्रह्म इंद्रियों का पारमार्थिक स्वरूप होने से व्यावहारिक स्वरूप है इंद्रिय और पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म तो दोनों भी इंद्रियों के स्वरूप इंद्रिय अग्राह्य रहेंगे व्यावहारिक स्वरूप भी पारमार्थिक स्वरूप भी ये आचार्य का अनुमान है तो मूल कंडिका जो है इसका विचार हम लोग कर चुके हैं भास्कर भगवान मूल मूलकंडिका का व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम न तत्र चक्ष न वागछती नो मनो ये जो अपने आचार्य के अनुमान की प्रतिज्ञा है उसे बताने वाला वाक्य है उसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं तो भाष्य में देखिए यश्मा स्त्रोत्रादि रपी स्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म इतना तो व्रत कथन है द्वितीय कंडिका के द्वारा विस्तार से जो अर्थ बताया गया उसका संक्षेप में कथन किया ने जिस कारण से ब्रह्म का श्रोत्रादि है का मतलब आत्मभूत है स्वरूप है यह हेतु बताया जा रहा है द्वितीय कंडिका के द्वारा हेतु बताया गया तृतीय कंडिका में जो प्रतिज्ञा की जा रही है उस प्रतिज्ञा की सिद्धि का श्रोत्र से इत्यादि कंडिका ने ब्रह्म को स्रोत्रादि का स्रोत्राधि बताया का मतलब स्रोत्राधि अध्यास का अधिष्ठान बताया स्रोत्राधि अध्यास का अधिष्ठान है का अर्थ निकलेगा स्वरूप है स्वरूप है तो श्रोत्रादि तो अध्यास का अधिष्ठान होने से ब्रह्म जिस कारण से श्रोत्रादि का स्वरूप है आत्मभूत है अतः का अर्थ है स्रोत्रादि स्वरूपत्वाद ब्रह्मण ब्रह्म स्रोत्रादि का स्वरूप होने से स्रोत्रादि का अविषय होगा ये कहना है तो अतः अतः यानी स्रोत्रादे स्वरूपवाद न तत्र यानी तस्वीन ब्रह्मणि चक्षुर्गछति ब्रह्म में चक्षु नहीं जाती है का अर्थ है चक्षुंद्रिय का विषय ब्रह्म नहीं होता चक्ष ग्राह्य तो ब्रह्म में नहीं है यह न तत्र तुर्गत से बताया जा रहा यह प्रतिज्ञा वाक्य है ब्रह्म न चक्ष चक्षु स्वरूपत्वात् अतः का चक्षु स्वरूपत्वात् चक्षुवत चक्षवत ये दृष्टान्त तो हो जाएगा अनुमान बताया यहाँ पर अतो ब्रह्म अतो न तत्र ब्रह्मणि चक्ष गि इतना वाक्य है इस अनुमान का सूचक ब्रह्म न चक्ष ग्राह्य चक्षुस्वरूपत्वात चक्षवत्त यह यहां पर अनुमान है तो क्यों ब्रह्म विषयता नहीं है ब्रह्म में चक्षु विषयता नहीं है तो कहते स्वात्मनि गमन असंभवात यानी स्वरूप विषयक व्यापार असंभव होने से जैसे अग्नि का दहन रूप व्यापार काष्टादि विषयक तो हो सकता है किंतु अग्नि अग्निस्वरूप विषयक दहन व्यापार अग्नि में नहीं होता अग्नि में दाहकत्व तो है तो नहीं है तो रहने का अर्थ है दहन व्यापार का विषय बनना तो दहन व्यापार विषयत्व तो अग्नि में नहीं है वो स्वरूप होने से ऐसे ही चक्षु चक्षुन्द्रिय का गमन है चक्षु इंद्रिय का व्यापार और स्वात्म अर्थ है स्वरूप विषयक तो स्वरूप विषयक व्यापार असंभव है तो ये चक्षु उपलक्षण विधया समस्त ज्ञान इंद्रियों की अविषयता बता रहा है यह प्रथम वाक्य न वगच्छती इसकी व्याख्या कर रहे हैं अब तथा न वागचती तो वाक्य उपलक्षण है कर्म इंद्रियों का तो तथा शब्द के द्वारा अपेक्षित यथा शब्द का अध्यय करना तो जैसे बाह्य ज्ञानेन्द्रिय अविशय ब्रह्म है ऐसे न वागछती ये वाक्य कह रहा है बाह्य कर्मेन्द्रिय अविष न वागछती का अर्थ निकलेगा इसलिए तथा न वागछती ब्रह्म न वागादि वाघादिगोचरा ब्रह्म न वाघादिगोचर क्यों तो कहते वाघादी स्वरूपत्वात वाघादिवत तो वागादि का स्वरूप होने से अधिष्ठान होने से स्वरूप है और स्वरूप होने से वागादि जैसे स्वयं अपने व्यापार का विषय नहीं बनते स्वरूप होने से ऐसे ब्रह्म भी वागादि का स्वरूप होने से वागादि का अविषय है ये तो वही होगा हा जिस अर्थ का उच्चारण करने वाला जिस अर्थ का बोधक शब्द उच्चारण वाघ इंद्रिय करती है यानी वाघ इंद्रिय के द्वारा उच्चारित शब्द से जो अर्थ प्रकाशित होता है माना जाता है उस वाघ इंद्रिय तथा वाघ इंद्रिय के द्वारा उच्चारित शब्द का वह विषय बन गया वह वाग पहुंच गई अर्थ में ये आगे कह रहे हैं भाष्य में भी तो वाचा ही शब्द उच्चार्य मानो इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण एक नंबर टिप्पणी में है एक शंका के रूप में उसका उत्तर देने के लिए ये वाक्य लिख रहे हैं भाष्यकार भगवान एक नंबर टिप्पणी को देखिए ननु चक्षरादि वत वाग इंद्रियस्य विषय प्रति गमनस्य अप्रसिद्धे गमन से प्रसिद्धे असक्त इति नगछति कहशंका हुई कि जैसे चक्षुरादी इंद्रियों का अपने विषय में गमन लोक में प्रसिद्ध है चक्षुंद्रिय और शब्द ग्राहक स्रोत्र इंद्रिय अपने विषय में जाता है यह जैसे लोक में प्रसिद्ध है ऐसे वाघ इंद्रिय का अपने विषय में जाना प्रसिद्ध नहीं है इसकी प्रसिद्धि नहीं है अप्रसिद्धि है तो यहाँ श्रुति का जब वाघ इन्द्रिय अपने विषय में जाता ही नहीं है तो जाएं तो उसका निषेध करें तो वाग इंद्रिय का विषय में गमन अप्राप्त ही है तो अप्राप्त का प्रतिषेध व्यर्थ प्रतिषेध माना जाता है अप्राप्त प्रतिषेध माना जाता है गमन प्राप्त हो तब तो गमन का निषेध उचित है तो वाग इंद्रिय का तो उसके विषय में गमन चक्षरादि के तरह प्रसिद्ध है ही नहीं तो यहां श्रुति अप्राप्त प्रतिषेध कर रही है अप्राप्त विषय में वाक के गमन का निषेध कर रही है इस प्रकार की शंका हो जाती है इस शंका का निराकरण करने के लिए भस्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं तो वाचा शब्द यदा तदा प्रकाशय प्रति इति वागछति तो ये औपचारिक प्रयोग है कहते हैं है जब वाणी से उच्चार्यमान शब्द वाघ से उच्चारित हुआ वक्ता के वाघ से उच्चारित हुआ शब्द अपने अभिधेय यानी अर्थ को प्रकाशित करता है तब माना जाता है कि अभिधेय के प्रति वाक का गमन हुआ गमन तो माना जाएगा यद्यपि शब्द का शब्द प्रकाशक है और शब्द यदि वक्ता उच्चारित न करें तो अर्थ प्रकाशक शब्द का श्रवण नहीं होगा श्रवण नहीं होगा तो अर्थ का ज्ञान श्रोता को नहीं हो पाएगा इसलिए श्रोत शब्द वक्ता के द्वारा उच्चारित तो शब्द का श्रवण होता है और श्रुत शब्द से अर्थ प्रकाशन होता है तो शब्द का श्रवण बिना वाग इंद्रिय के व्यापार से शब्द का उच्चारण हुए नहीं हो सकता इसलिए वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्य उच्चार्यमान शब्द जब श्रोता के बुद्धि में अपने अर्थ को प्रकाशित करता है यानी अपने अर्थ का ज्ञान कराता है तो माना जाता है वाग इंद्रिय तथा शब्द चला गया अपने अर्थ में ये उपचार किया जाता है यानी गौण प्रयोग किया जाता है तो ये यहां पर कहा कि वाचा ही उच्चार्य शब्दों उच्चार्य माणो अभिधेयम प्रकाशयती यदा वाघ इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द जब अपने अर्थ को प्रकाशित करता अर्थ का ज्ञापक बनता है तो माना जाता है उस समय वाघ इंद्रिय अपने विषय में चली गई हाँ दो में ही है तो बस इंद्रिय का अपने अपने विषय का प्रकाशक बनना ग्राहक बनना यही माना जाता है उनका विषय में पहुंचना ये उपचार है आगे कहते हैं तस् च शब्द तन निर्वर्तकर्ण से आत्मा ब्रह्मा अतो न वागछति तस्य से तो तस्य शब्दस्य, तो शब्दस्य का अर्थ है जो अर्थ का प्रकाशक शब्द है तस्य शब्द से लेना अर्थ प्रकाशक से अर्थ प्रकाशक जो शब्द है उसकी भी आत्मा ब्रह्म है वो शब्द ब्रह्म में अध्यस्त होने से ब्रह्म को माना जाएगा शब्द का अधिष्ठान अधिष्ठान होने से आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है और शब्द का निर्वर्तक जो इंद्रिय है करण यानी इंद्रिय वाघ इंद्रिय शब्द निर्वर्तक करण कहलाता है और वो भी आत्मा में अध्यस्त है इसलिए ब्रह्म उसका स्वरूप है तो इन दोनों का भी शब्द प्रकाशक अर्थ प्रकाशक शब्द का तथा शब्द के निर्वर्तक वाग इंद्रिय का स्वरूप ब्रह्म होने से ब्रह्म को विषय न तो शब्द कर पाएगा न तो शब्द का निर्वर्तक वागेंद्रिय कर पाएगा वागेंद्रिय का तो विषय माना जाता है शब्द से प्रकाशित हो जाए तब इसलिए यहां पर औपचारिक रूप से कहा गया अतो न वागेती जब लोक में यह कहा जाता है कि वाणी से उच्चार्यमान शब्द ने यदि अर्थ को प्रकाशित किया तो वाणी उस अर्थ में गई ये कहा जाता है न? का मतलब वाक का विषय में जाना प्रसिद्ध है तो निषेध प्राप्त का ही हो रहा है अप्राप्त प्रतिषेध नामक दोष नहीं होगा यह एक तस्वीर तन निर्वर्तकर्ण से आत्मा ब्रह्म अतो न वाक गे निषेध सार्थक है तो का ही प्रतिषेध है अप्राप्त तो प्रतिषेध नहीं है इसके लिए उदाहरण बताया जा रहा है यथा अग्निर प्रकाशकस्य अपि प्रकाशक न ही आत्मा प्रकाशयती दहती तदवत तो जैसे अग्नि प्रकाशक है दाहक है तो दाहक तथा प्रकाशक अग्नि अपने से भिन्न जो दाह्य काष्टा दी है प्रकाश घटा दी है उनका दाहक तथा प्रकाशक बनता है अग्नि के दाह्य काष्ट बनते हैं दहन व्यापार के विषय जो अग्नि स्वरूप से अलग है और घटादि आदि प्रकाश बनते हैं जो अग्नि के प्रकाश स्वरूप से भिन्न है ऐसे अग्नि का जो स्वयं अपना स्वरूप है वह न तो दाह्य बनता है दहन व्यापार का विषय बनता है न तो प्रकाश रूप विषय का व्यापार का विषय बनता है वो प्रकाश्य नहीं है प्रकाश होने से प्रकाश्य नहीं बनेगा प्रकाशक होने से एक ही में कर्म कर्त्री विरोध होगा ना इसलिए वो प्रकाशक होने से प्रकाशक ही है प्रकाश्य नहीं है तद्वत का अर्थ है ऐसे ही इंद्रिया अपने स्वरूप से अतिरिक्त जो विषय हैं उनको तो विषय बनाएगी स्व स्वरूप से अतिरिक्त पदार्थों को और स्वरूपभूत पदार्थों को विषय नहीं बनाएगी तो इंद्रियों का स्वरूप है व्यावहारिक इंद्रिया और पारमार्थिक ब्रह्म इसलिए इंद्रियों का व्यावहारिक स्वरूप जो इंद्रिय है चक्षुरादि वे भी इंद्रिय व्यापार के अविशय रहेंगे वे दृष्टान्त है और पारमार्थिक स्वरूप जो ब्रह्म है वह भी इंद्रिय का अविशय रहेगा स्वरूप होने से स्वस्वरूप में व्यापार नहीं होता तो स्वरूप विषयक व्यापार किसी भी वस्तु का नहीं होता इसे दिखाने के लिए दृष्टांत है कि यथा अग्निर्दक प्रकाशक सन न ही आत्मा प्रकाशयति दहती च तदवत न त चक्षति नागति इन दो वाक्यों की व्याख्या यहां तक हो गई तीसरा वाक्य है नो मनो इसकी व्याख्या कर रहे हैं नो मनो यानी मन असक अध्यवसायत्री चम न संकसती तस्यापि ब्रह्म आत्मा यह पूर्ण विराम है तो तस्यापि ब्रह्म आत्मा ये होना था आत्मा के पास या इति के पास पूर्ण विराम इति के पास पूर्ण विराम होना चाहिए तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति ये यहां वाक्य पूरा होता है ने नो मनो इसकी व्याख्या पूरी होती है और इंद्रिय मनो भ्याम ही ये दूसरा वाक्य है अंतर है जो नो मनो इसकी व्याख्या रूप वाक्य है भाष्य में वो इति के पास पूरा हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि जो मन है वह संकल्प करता विकल्प और अध्यवसाय करता है मन से तो मन बुद्धि दोनों लेना है ना नो मनों में मन है मन बुद्धि अंतकरण मात्र तो संकल्प यह उपलक्षण है विकल्प का संकल्पत्री का अर्थ है संकल्पत्री विकल्प उपलक्षण होने से तो मन अन्य का यानी अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु का संकल्प विकल्प करता है अन्य शब्द से लेना मन के स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु को तो मन का संकल्प रूप व्यापार और विकल्प रूप जो व्यापार होता है उसका विषय मन के स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु बनेगी अन्य वस्तु बनेगी अन्य वस्तु विषयक संकल्प विकल्प रूप व्यापार मन में होगा ऐसे बुद्धि में मन शब्द से बुद्धि को भी लेना है जो अध्यवसाय रूप व्यापार होता है अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को अध्यवसायित्री कहा जाता है निश्चय करने वाले को तो अध्यवसाय रूप जो व्यापार है मन का यानी बुद्धि का वह उस अध्यवसाय रूप व्यापार का विषय बुद्धि के स्वरूप से अतिरिक्त पदार्थ बनेंगे अन्य से अध्यवसायित्री ऐसा लगाना अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु विषयक अध्यवसाय रूप व्यापार वाला मन होगा अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु विषयक संकल्प विकल्पात्मक व्यापार वाला मन होगा वो स्वस्वरूप विषयक संकल्प विकल्प, विकल्प अध्यवसाय मन का नहीं होगा स्वरूप विषय व्यापार नहीं होता है ना जैसे चक्षु का व्यापार चक्षु चक्षुविषेक नहीं होता रूप विषेक होता है रूप या रूपवान वस्तु वस्तुभिषेक होता ऐसे मन का संकल्प विकल्प और अध्यवसाय मन से अतिरिक्त वस्तु विषेक होगा यानी मनोग्राह्य जो संकल्प विकल्प अध्यवसाय का विषय बनेगी वस्तु उसे मनोग्राह्य कहा जाएगा विषय बनेगी तो मन मन का विषय नहीं है क्योंकि मन में मन विषयक संकल्प विकल्प या अध्यवसाय नहीं होता अन्य वस्तु विषयक जिन अन्य वस्तु विषयक संकल्प विकल्प अध्यवसाय होता है उन्हें कहा जाता है मनोगोचर और मन स्वरूप होने के कारण स्वस्वरूप विषयक व्यापारवान नहीं होगा मन का स्वरूप मन के व्यापार से ग्राह्य नहीं होगा इस अभिप्राय से ये लिखा हम्म हाँ हाँ वो तो मन मन की जो वृत्ति है वो भी प्रकाश्या है वो भी प्रकाश कोटि में गया, वो प्रकाश ही हुआ और वो साक्षी के स्वरूप से प्रकाशित हो रहा है वृत्ति के बिना प्रकाशित नहीं करता हैं ना वृत्ति उपहित साक्षी में वहां प्रकाशकत्व है वृत्ति प्रकाश्य कोटि में जा रही है वृत्ति प्रकाशक कोटि में नहीं आ रही है साक्षी स्वरूप से प्रकाशक होगा वो जो उपहित स्वरूप है साक्षी का वो उपाधि बन रही है विषय बनकर के प्रकाश बन करके। ये प्रतिबोध विधि मतम में ही बताया जाएगा वहां वृत्ति जो है साक्ष्य बन करके उपाधि है साक्षी बनकर के नहीं तो इसलिए प्रकाश से कुटी में आ गई वो वे म, मन है वृत्ति भी मन है मन का परिणाम होने से लेकिन वो अपना विषय नहीं बन रही है वो स्वरूपभूत ज्ञान का विषय बन रही है ये कहा जा रहा तो ये कहा कि मन अन्य संकल्पित्री अध्यवसायित्री चने से भिन्न वस्तु का संकल्प विकल्प करता मन होता हुआ भी आत्मा यानी स्वरूपम् न संकल्पयति न अध्यवस्यति ऐसा लगाना वह अपने स्वरूप विषयक न तो संकल्प करेगा न तो अध्यवसाय करेगा का मतलब मन का मन का व्यापार स्वरूप विषयक नहीं होगा मन स्व व्यापार गोचर नहीं है जैसे चक्षु इंद्रिय स्व व्यापार गोचर नहीं है ऐसे अंतकरण भी सो व्यापार गोचर नहीं है ये नो मन इससे बताया जा रहा है और तस्यापी ब्रह्म आत्मा तस्यापी का मतलब संकल्प विकल्प करता जो मन है अपने स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु को अपना विषय बनाने वाला संकल्प विकल्प का विषय बनाने वाला मन उसका भी आत्मा यानी स्वरूप है ब्रह्म इसलिए मन का व्यावहारिक स्वरूप जैसे मन के संकल्प अध्यवसाय रूप व्यापार का अविषय है ऐसे मन का पारमार्थिक स्वरूप भूत ब्रह्म भी मन के संकल्प अध्यवसाय रूप व्यापार का अविषय ही रहेगा विषय नहीं होगा यह यहां पर तस्यापि ब्रह्म आत्मा इससे कहा गया तो मन का भी ब्रह्म स्वरूप होने से मन का भी अगोचर है थोड़ी टीका है जो अभी तक के ग्रंथ से नो मन ये जो तृतीय अवंतर वाक्य है मूल कंडिका में वह मूलकंडिका तीन वाक्यात्मक तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य से शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त अधिष्ठानत्व हेतु को अप्रयोजक हेतु बताया जा रहा है यानी हेत्वाभाष बताया जा रहा है सत्प्रतिपक्ष नाम के दोष से दूषित हेत्वाभाष बताया जा रहा है दुष्ट हेतु बताया जा रहा है ये इसे स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार तो टीका को देखिए यशमा स्त्रोत्रादि रपी स्रोत्रादि इत्यादि इस प्रतीक के बाद की टीका है अध्यस्तस्य ही अधिष्ठान एवं स्वरूपम् कह जो अध्यस्त वस्तु होती है उसका वास्तविक स्वरूप उसके अधिष्ठान को माना जाता है स्रोत्र से स्रोत्र मनसो मनोयत इस द्वितीय कंडिका ने बताया स्रोत्रादि अध्यस्त हैं। और उनका अधिष्ठान ब्रह्म है ये बताया द्वितीय कंडिका ने ब्रह्म में श्रोत्रादि कलाप अध्यस्त है तो सामान्य जो नियम है अध्यस्त वस्तु का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान होता है करके इस नियम के अनुसार अध्यस्त श्रोत्रादि कलाप का अधिष्ठान भी बनेगा उनका उनका जो अधिष्ठान है वो बनेगा उनका स्वरूप तो ब्रह्म है उनका अधिष्ठान स्रोत्रादि का वो उनका स्वरूप होगा वास्तविक इस अभिप्राय से कहा कि अध्यस्त ही अधिष्ठानम एवं स्वरूपम ऐसा क्यों अधिष्ठान को अध्यस्त वस्तु का स्वरूप क्यों माना जाता है इसमें हेतु बताया जा रहा है आद्यन्त मध्यषु तद अव्यभिचारात तो अधिष्ठान के साथ अध्यस्त वस्तु का आदि में मध्य में और अंत में अव्यभिचार होने से व्यभिचार न होने से जिसका जिसके साथ व्यभिचार नहीं होता है जिसके बिना जो सिद्ध नहीं होता वो उसका स्वरूप माना जाता है तो ये जो स्रोत्रादि अध्यस्त पदार्थ है यानी अध्यस्त कोई भी वस्तु हो उसके आदि में अधिष्ठान की जरूरत है यदि रस्सी ना हो तो अध्यस्त सर्प की अभिव्यक्ति ही नहीं होगी इसलिए आदि में भी रस्सी की जरूरत है सर्प अध्यास के लिए और अभिव्यक्त होने के बाद भ्रांति होने के बाद रस्सी को उठा लिया जा तो अध्यस्थ की स्थिति भी नहीं हो पाएगी इसलिए स्थिति काल में भी अधिष्ठान की जरूरत है भ्रांति होते समय भी वो है आदिकाल काल अभिव्यक्तिकाल काल स्थिति काल में भी अध्यस्त को अधिष्ठान की जरूरत है और जब अध्यस्त का विलय होता है तो उस समय भी अधिष्ठान शेष रहता है तो इस प्रकार ये अधिष्ठान के साथ तीनों अवस्था में अध्यस्त का अव्य विचार है अव्य विचार का अर्थ होता है उसके बिना न रहना उसके सत्ता से ही सत्तावान होना उसके रहते हुए ही सिद्ध होना यह अव्य विचार है वे विचाराभाव क्या कुछ कहना है क्या नहीं नहीं अब विचार अव्यभिचार का अर्थ है कि अधिष्ठान के रहने पर ही अध्यस्थ का होना ये अव्यभिचार है और यदि अधिष्ठान न हो तो न होना ये अव्यभिचार है ये कह रहे हैं कि आद्यंत मध्य सूत तद आदि मध्य और अंत में आधिष्ठान के साथ अध्यस्त का वे न होने से आधिष्ठान ही अध्यस्त का स्वरूप होगा और स्वरूप विषयता न पदार्थ धर्म एक नियम बताया जा रहा है तो कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप को विषय नहीं करता यानी स्वरूप विषयता यानी स्वरूप ग्राह्यता यह पदार्थ धर्म नहीं है किसी भी पदार्थ को अपने स्वरूप का ग्राह्य मानेंगे तो फिर उसका जो ग्राहकत्व तो स्वरूप है उसका उच्छेद होगा क्योंकि ग्रहण रूप एक ही क्रिया का ग्राह्यत्व रूप कर्म और ग्राहकत्व रूप कर्तृत्व एक एक में नहीं रहेगा कर्मत्व तो कर्तृत्व एक में कर्म कर्त्री विरोध होता है एक क्रिया का तो स्वरूप विषयता न पक, प, पदार्थ धर्म तो जो पदार्थ होता है उसमें स्वरूप विषयता नहीं होती है का मतलब जैसे अग्नि है उसमें उस उसका दाह्य स्वरूप से अतिरिक्त काष्ठादि बनना प्रकाश घट आदि बनना ये तो अस्वरूप विषयता हो गई स्वरूप विषयता नहीं हुई वो तो पदार्थ धर्म हो सकता है उस समय अग्नि में दहाकत्व और प्रकाशकत्व तो रह सकता है वो पदार्थ धर्म है अग्नि का अग्नि पदार्थ है दाहक पदार्थ दहन करता है वो उसमें दाहकत्व तो धर्म है और वो यदि दहन व्यापार का स्वरूप अग्नि का स्वरूप विषय बनेगा तो दाह्य बनेगा फिर तो दाह्य होगा तो दाहकत्व स्वरूप तो का उच्छेद होगा तो नहीं रह पाएगा इसलिए अग्नि के अग्नि को स्वरूप विषयक नहीं माना जाता स्वरूप विषयक नहीं माना जाता का मतलब अग्नि का स्वरूप अग्नि के दहन रूप व्यापार का विषय नहीं बनता उसमें दाह तो नहीं है ये है तो स्वरूप विषयता न पदार्थ धर्म स्वरूप विषयक मानेंगे यदि पदार्थ को तो फिर पदार्थत्व तो ही उसमें उच्छिन्न होगा पदार्थत्व तो का उच्छेद होने का अर्थ है दाहक न होना आग्नि का फिर दाह्य बनेगा तो दाहक कैसे होगा एक ही दहन क्रिया के प्रति दाह्यूप कर्मत्व तो, दाहकत्वरूप कर्तृत्व का विरोध है फिर वो दाहकत्व का उच्चेद मानना पड़ेगा इसलिए कहा जाता है कि स्वरूप विषयता तो न पदार्थ धर्म ऐसे ब्रह्म चक्षुराधि समस्त इंद्रियों का स्वरूप होने से चक्षराधि इंद्रियों को ब्रह्म विषयक मानेंगे चक्षराधि इंद्रिय का विषय ब्रह्म होगा यदि तो उनमें स्वरूप विषयता माननी पड़ेगी तो स्वरूप विषयता मानेंगे तो यह जो नियम है स्वरूप विषयता पदार्थ धर्म इसका उच्छेद होगा इसीलिए कहते हैं तत्व अप्रयोजकों अयम हेतु अयम हेतु शब्द से लेना शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त हेतु शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त हेतु है अधिष्ठानत्व हेतु शिष्य का अनुमान शिष्य ने अनुमान किया ब्रह्म में विषय तो साधक कि ब्रह्म इंद्रिय ग्राह्यम अधिष्ठानत्वात रद्वादिवत ये जो अनुमान है शिष्य का इस अनुमान में जो हेतु है अधिष्ठानत्व तो हेतु वह अप्रयोजक है अप्रयोजक का अर्थ है अनुकूल तर्क रहित होने से अपने साध्य को पक्ष में सिद्ध करने में असमर्थ है अनुकूल तर्क उसके पास न होने से अनुकूल तर्क रूप सहकारी के अभाव में ये अधिष्ठानत्व तो हेतु ब्रह्म में विषयत्व रूप साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा इंद्रिय ग्रहत्व का साधक नहीं बनेगा ये ततो अप्रयोजको अयम हेतु इत्यर्थ इससे बताया गया है और यही सब बताने के लिए न तत्र चक्ष से लेकर के नो मनो यहाँ तक का मूल ग्रंथ है कि अधिष्ठानत्व तो हेतु अप्रयोजक हेतु है यदि चक्षुरादि ग्राह्य ब्रह्म को मानेंगे तो स्वरूप विषयता माननी पड़ेगी चक्षादि में स्वरूप विषयता मानने पर स्वरूप विषयता ये पदार्थ धर्म नहीं होता उनमें पदार्थत्व तो का ही उच्छेद होगा फिर ग्राह्य ग्राहकत्व तो नहीं रहेगा ग्राह्य कोटि में जाएंगे ग्राहक कोटि में नहीं रह पाएंगे अब ये जो भाष्य में आ रहा है इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तद अगोचरवाद इत्यादि इसका अवतरण टीका में है अविषयत्वात् तर् इत्यादि इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम इत्यादि का अवतरण टीका में लिखते हैं टीकाकार इस पर चर्चा हम लोग कल करें कल तो अनाध्याय है प्रतिपदा होने से